कि ये बीमारी नहीं वो खाम-खाम का एक अवआ खड़ा किया गया है, पंडोंस है। मैं तीन प्रोफेसर से मिल चुका हूं। जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं एक तो प्रिंसिपल हैं, भोपाल मेडिकल कॉलेज के वो बोलते हैं और एक नागपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दोनों बोलते हैं कि एक सच में एक होता है ये वास्तव में कोई बीमारी नहीं अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा तो निगेटिव भी हो जाएगा तो तो तो तो सुबह सुबह खाली पेट और ज्यादा नहीं दो तीन चम्मच बस चम हाँ। और, और भी अच्छा ग क्या है उसने एक बार मुझे खत लिखा मैं उसको कहा क्योंकि उसको औषध दिया है औसत दिया है नीम का रस भी पीते है स्वस्थ तो है काम भी कर रही है इसका मन ठीक है पहले परीक्षण करे तो और वो रस रोज पीना सबूर खा ये तीन उपाय करने से बिल्कुल अच्छा करता है स्टेज थर्ड स्टेज तक तो बहुत अच्छा करता है फोर्थ स्टेज हो तो फिर उसके बाद होम्योपैथी की भी दवा देनी पड़ती है साथ में देखो भाई मैं तुमको मेरी बात बताऊ मेरे पास जितने एच अच्छा पॉजिटिव आए एक को भी मैंने मरने नहीं दिया सबको ठीक करके काम पे लगाया मेरे अपने तीन चार कार्यकर्ता हैं, इसी आंदोलन, जो एचआईवी थे, अभी हैं, उनकी शादी कराया बच्चे हुए बच्चे स्वस्थ हाँ और वो इसी आंदोलन में काम करते हैं। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि कोई भी एच पॉजिटिव हो आप मेरे पास ले आओ नहीं एडवरटाइज मत करो एडवरटाइज करोगे तो ये सब आपके दिमाग खा जाएंगे डॉक्टर कहेंगे तुम हमारा धंधा खरब करने पर लगे हुए हां व्यक्तिगत रूप से आपको पता चले जाहिर आप करो लेकिन जब हम काम करते हैं और काम करते पता चले उसको जरूर द दूडियो डिफिशियंसी सिंड्रोम एक मिनट ये कोई बीमारी नहीं है ये कुछ लक्षण है लक्षण है तो उनसे संभावना है जो बीमारी हो सकती है अब सम्भावना क्या है मैं समझाता जैसे ही अभी आई आई थी ना इसको इस समय डिफिशियंसी है रेजिस्टेंस है इसके शरीर में जब भी शरीर की प्रतिकारक शक्ति कम होती है तो एड्स के सारे सिम्टे इस बहुत बड़ा धक्का लगा है सात की मौत हो गई है तो मन एकदम कमजोर हो गया तो अभी इसकी प्रतिकारक शक्ति चली गई है तो हम ये नहीं कह सकते की इसको एड्स हो गया है अब इसका परीक्षण करो तो इस समय एच आई वी पॉजिटिव निकल आएगा रक्त परीक्षण करा दो इसका क्योंकि इसकी पूरी प्रतिकारक शक्ति खत्म हो गई है अभी तो मैंने औषधि दी आते तो थोड़े दिन में बढ़ जाएगी शायद बढ़ भी नहीं होगी लेकिन अगर इसको औषधि दिए बिना हम परीक्षण करते हैं, तो बराबर डॉक्टर कहेगा इसको एड्स है बीमारी नहीं है हमारे शरीर की प्रतिकारक शक्ति जब कम हो जाती है तो उसके कारण होने वाले लक्षण है जिनको एड्स कहा जाता है की फिर मैसे क्यों मैते है मैके हैं उनको दूसरी कोई और बीमारी आती है साथ में और वो बीमारी आती है तो शरीर ठीक नहीं कर पाता क्योंकि शरीर की प्रतिकारक शक्ति खत्म हो गई है और जब प्रतिकारक शक्ति नहीं होती तो कोई बीमारी ठीक नहीं होती तो जिसको भी एड्स हो गया मान लो उसका लीवर फेल हो गया तो उसका हृदय घात भी आ सकता है क्योंकि प्रतिकारक शक्ति कम है उसमें भी मृत्यु हो सकती है तो डॉक्टर कहेगा कि उसको एड्स से मर गया जबकि हृदय घात से मरा या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्स से होती है जैसे गोनेरिया मैंने बोला लिंग में भयंकर सड़ जाता है कीड़े पड़ जाते हैं लिंग में उसमें मौत हो जाती है तो डॉक्टर कहता है एड से मर गया जबकि वो गोनेरिया है एक वो होता है आप अनेक स्त्रियों के साथ संसर्ग करो तो होता है वायरल डिसीज है ऐसे ही एक सिफ्लिस बीमारी है वो भी सेक्स से होने वाली बीमारी है तो उसमें हो जाए तो मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं तो है एड्स से मर गया वास्तव में एड्स से कोई नहीं मरता है एड्स से जो प्रतिकारक शक्ति खत्म हो गई उसके कारण कोई रोग आया और उससे मरता है तो उसका उन्होंने डर फैला दिया पूरे देश में और ऐसा डर फैला दिया है कि गांव में घर घर में घुस गया दिमाग में और वो दिमाग में घुस गया उसका धंधा उनको भरपूर मिल रहा है क्या धंधा मिल रहा है जिस देश में कंडोम की बिक्री नहीं होती थी आज हर दिन पचास पचास कोटी कंडोम बिक रहा है और एक कंडोम पे उनको 50 पैसे नेट प्रॉफिट होता है तो रोज का 25 कोटी रुपए कमा रहे हैं तो एड्स के प्रचार के लिए दो तीन कोटी खर्च करते हैं और इधर से रोज 50 कोटी कमाते हैं साल का करीब करीब 15 से 20 हजार कोटी रुपए का धंधा है ये, ये है असलियत और मैंने जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं सबको चैलेंज किया है कि आप मुझे कोई एच पॉजिटिव पेशेंट दिखाओ जिसका एग्जामिनेशन कहता हो कि ये एचआईवी पॉजिटिव ही है बाकी इसको कोई रोग नहीं है तब तो मैं मानूंगा कि एड्स हुआ है अगर उसका लीवर फेलियर है तो लीवर का प्रॉब्लम है किडनी फेलियर है तो किडनी का प्रॉब्लम है हृदय का है हृदय का है मस्तिष्क फेलियर तो ब्रेन स्ट्रोक है खाली ऐसा कोई तो पेशेंट दिखाओ जिसको एड्स हुआ हो और मृत्यु हो सिफिलिस है तो, तो सेक्सुअल डिसीज है गोमेरिया तो सेक्सुअल डिसीज है और ये सभी रोग के जब मैं इलाज करता हूं पेशेंट ठीक हो जाते इसका माने उसको रोग वो है बाकी प्रतिकारक शक्ति कम है मैं वैशाली तारीख की सब रिपोर्ट देख लो तो बता सकता हूं मुझे नहीं मेरा कंफर्मेशन है कि उसको एड्स नहीं है मैंने वैशाली को पहले दिन कहा था यह बात आप में सर उसका सब देखा था मैंने और मैंने उसी दिन कह दिया था कि इसको एड्स नहीं है और मैंने वैशाली ताई को भी ये समझाया था कि तुम हर जगह गाओ जाकर जा अपनी ये कहानी मत गाओ कि मुझे एड्स हुआ था और मेरा पति ऐसा था घर वाले ने ऐसा किया तुम्हें है नहीं ये तुमको कहानी ही कहनी है तो व्यसन मुक्ति की कहो स्वदेशी की कहो रसायन खत ब खेती करो उसकी कहानी गाओ ये अपनी कहानी क्यों गाती है बार बो गलत है अपना सिरदर्द हटाने के लिए वो तो बोल देते हैं कि इसको तो एड्स हो गया क्योंकि उनको समझता नहीं अब मैं आपको बताता हूं पंडित नेहरू की मृत्यु सिफिलिश से हुई थी सबसे खराब सेक्सुअल डिसीज है लेकिन उनको एड्स नहीं था आज के जमाने में होते तो बिना उनको एड्स हुआ यही डिक्लेयर कर देते तो एड्स होना वो प्रतिकारक शक्ति के कम होने की निशानी है और प्रतिकारक शक्ति किसी भी कारण से कम हो सकती है ये आई का बच्चा मर गया इसकी प्रतिकारक शक्ति कम हो गई क्योंकि इसको मानसिक त्रास हुआ किसी का एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है शरीर कोई व्यक्ति को बहुत भयंकर आर्थिक हानि हो गई तो आर्थिक हानि होते ही प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है दुख हो गया तो प्रतिकारक शक्ति तो प्रतिकारक शक्ति कम हो गई है तो हम ये नहीं कह सकते कि एड्स हो गया अभी हम उसको टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव निकल आएगा नहीं एड्स तो नहीं तो तो तो तो तो तो है इसको वो भी गलत है वो गलत है उनको वैश्यावृति नहीं रोकने की है उनको वैश्याएं सब कंडोल इस्तेमाल करें और उनका धंधा बढ़े इसके लिए लोग कहते हैं बार बार आप बताओ वैश्यावृति जो है ना उतना ही पुराना धंधा है जितनी पुरानी मनुष्य जाति है ये उतना ही पुराना धंधा है जितनी मनुष्य जाति पुरानी उतना ही है धंधा है। तो पहले क्यों नहीं था अभी कहां से आ गया तो कहते हैं अफ्रीका से आ गया है ना तो अमेरिका में क्यों नहीं आया भारत में कैसे आ गया अफ्रीका से तो अमेरिका नजदीक है भारत तो बहुत दूर है तो पहले अमरीका में घुसना चाहिए ऐसे भारत में कैसे घुस गया और दुनिया की सबसे बड़ी व्याशावृत्ति तो अमेरिका में ही होती है जिसके लिए दस दस हजार कमरे के होटल हैं वहां पर वो सब व्यावृत्ति के लिए है वहां क्यों नहीं होता ये भारत में ही क्यों होता है अभी में नहीं, नहीं है? वहां की सरकार डिक्लेयर करती है हमारे पास एक भी पेशेंट नहीं है एड्स का डेनमार्क में नहीं बेल्जियम में नहीं स्वीडन में नहीं स्विटरलैंड में नहीं फ्रांस में नहीं जर्मनी में नहीं ये सिर्फ बोलते हैं भारत में है पाकिस्तान में है बांग्लादेश में है अफ्रीका में है क्योंकि ये सब देश ऐसे हैं जो गरीब हैं और अमीर देशों से कर्ज लेते रहते हैं तो वो जो बोले हम उनकी हां में हाँ मिलाते रहते हैं हाँ है हाँ हाँ है उन्होंने कहा कि भारत में 50 लाख लोग एड्स के मरीज हैं हमारे प्रधान ने कहा हां है पूछो कब है कहां है दिखा दो तो गिनती किसी के पास नहीं ये बहुत बड़ा हम्बद है इसके पीछे एक ही टारगेट है कलडोम की बिक्री बढ़ाना ये प्लानिंग अमरीका का ही है उनकी कंपनियां है जो कंडोम बनाती है तो दुनिया में सबसे ज्यादा कंडोम की खप जो हो सकती है भारत और चीन क्योंकि 140 कोटी चीन में है और 110 कोटी हम हैं 110 कोटी में कल्पना करो 50 कोटी स्त्री 50 कोटी पुरुष और उसमें से 35 कोटी भी रोज अपना संसर्ग करते हो तो उनका कैलकुलेशन है कि 35 कोटी कंडोम रोज बिकेगा और एक पे 50 पैसे का नेट प्रॉफिट है तो रोज का धंधा उनका 17 18 कोटी का है साल का कितना तीन का गुणा कर लो तो ये क्या करते हैं ये लोग संस्थाओं को पैसा देते हैं और वैशाली पाई जैसे लोगों को इस्तेमाल करते प्रचार के लिए कि तुमको हम मानधन देंगे ये देंगे, तुम ये गांव में जाओ वहां बोलो वहां जाओ वहां बोलो वहां जाओ वहां बोलो अब वैशाली ताई भोली वाली है उसको ये राजनीति समझती नहीं है तो वो जगह जगह बोलती है तो उनका प्रचार होता है तो कंडोम की बिक्री बढ़ती है बात तो नहीं मैंने वैशाली ताई को ये कहा था कि तुम ये मत करो इसलिए कहा था अब एक दिन उसने मुझे खत लिखा था चार या पन्ने का आठ पन्ने उसमें उसने ये सब खोल के बताया कि मैं जिस संस्थाओं में काम करती हूँ वहाँ कैसा घोटाला है अब उसको समझ में आया जब मैंने कहा था तो समझ में नहीं आया मैं यही सब होता है ना उसमें तो हा बिल्कुल चलता खुले आम चलता है इनको नहीं होता एड्स वो अपनी बीवी को छोड़कर हाँ अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों के साथ वो करते रहते हैं जो लड़कियां काम करती हैं उनको ही पकड़ के उनसे संबोध करते रहते हैं इनको नहीं होता क्योंकि वो खुद जानते हैं कि ये होता ही नहीं है इसमें एक भी सत्य नहीं है तो कोई भी डॉक्टर कहेगा इसको एड्स हो गया जबकि वो कोई और कारण हो सकता है तीसरा कारण हो सकता है चौथा कारण हो सकता है तो हमारे यहां तो ये इतना बड़ा हम्बल है इतना बड़ा फ्रॉड है जिसकी कोई कल्पना नहीं मेरे बहुत अच्छे दोस्त है भोपाल मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं उन्होंने और मैंने दोनों ने मिलकर जाहिरत दिया था अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया कि हम सबको चैलेंज करते हैं कोई हमको एच पॉजिटिव पेशेंट ला दे और हम उसको नेगेटिव करके वापस देंगे और जिसने लाया उसकी जवाबदारी होगी कि अगर हमने नेगेटिव कर दिया तो उसको खर्चा पूरा देना पड़ेगा सबसे माफी मांगनी पड़ेगी कि इसको एड्स नहीं है आज तक कोई नहीं लाया जाहिरात किया है हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में हिंदुस्तान टाइम्स में